माँ की बातें श्रीमती बाला राय मेरे एक चचेरे भाई को आंखों की बीमारी हुई थी उसका ऑपरेशन कराने के लिए उसके माता पिता परिवार के कई लोगों को साथ लेकर कलकत्ता आए ऑपरेशन के पहले उन्हें लेकर मैं माँ के पास गई इस ऑपरेशन की बात मैंने पहले ही माँ को बताई थी माँ के पास जाकर माँ को प्रणाम करके मैंने उस लड़के को दिखाकर कहा माँ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 एकमात्र वे ही माँ को पहचान सके हैं माँ ने लड़के की आंख देखकर अच्छा बुरा कुछ भी नहीं कहा हम लोग प्रणाम कर चले आए आँखों का ऑपरेशन अच्छी तरह से हुआ बाद में अपने शहर लौटने के पहले मेरी चाची अपने लड़के लड़कियों को लेकर एक दिन सुबह माँ का दर्शन करने गई उस समय माँ पैर फैलाकर बैठी हुई ठाकुर के भोग के लिए फल काट रही थी उन्होंने जाते ही माँ को प्रणाम किया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 उसने इस समय आने से मना किया था हम लोगों को और समय नहीं था इसलिए अभी आना हुआ माँ हम लोग अपने गांव जाने के समय छिरोज को कुछ दिनों के लिए वहाँ ले जाना चाहते हैं इस पर आपकी क्या राय है जानना चाहते हैं माँ ने कहा गांव ले जाओगी इसमें दोषी क्या है फिर भी रास्ते का खर्च दे फिर वापस भेज देना होगा ऐसा ही होगा कहकर प्रणाम करके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 बाद में जो होगा सो होगा उसे लेकर माँ के घर में घुसते ही देखा कि गोलाप माँ प्रसाद खाने बैठी है उनके पास ही गई सोचा माँ जब जागेंगे तब दर्शन होगा गोलाप माँ ने मुझे देखकर कहा तुम्हारी यह कैसी करतूत अभी इसे लेकर क्यों आई क्या जानती नहीं हो यह माँ के विश्राम का समय है मैंने कहा क्यों डांट रही है मैं क्या इतनी पागल हूँ कि बिना माँ के जगह उनके पास जाऊँगी थोड़ी देर बाद ही मैंने सुना कि माँ मुझे बुला रही है बहू इधर आओ माँ के पास जाकर देखा माँ चौकी के पास खड़ी है माँ बोली यह लड़की कौन है बेटी लगता है अभी आई हो कहकर गोलाब तुम्हें डांट रही थी यह तो ठाकुर का राज्य है यहाँ कोई नियम कानून नहीं है यहाँ का द्वार हमेशा सभी के लिए खुला हुआ है जब जिसको समय और सयोग मिलेगा तभी वह आएगा तुम कुछ बुरा न मानना बेटी हम लोग माँ को प्रणाम कर चले आए गोलाब माँ से मैं बोली देखा आपने मनुष्य कितना आर्त होकर माँ का दर्शन करने आता है केवल माँ का ही नहीं आप लोगों का भी दर्शन करना चाहता है लेकिन आप लोग माँ की द्वारपाल है न मनुष्य को लौटा देना चाहती हैं माँ तो हम एक दो लोगों की ही माँ नहीं है वे तो सबकी माँ हैं। गोलाब माँ ने हंस कहा जा जा तेरी ही जीत हुई गोलाब माँ योगिन माँ गौरी माँ लक्ष्मी देदी आदि हम लोगों से जैसा स्नेह करती थी वह अतुलनीय है